महाभारत द्रोण पर्व द्विशतमोध्याय श्रीकृष्ण का भीमसेन को रथ से, से उतारकर नारायणास्त्र को शांत करना अश्वस्थामा का उसके पुनः प्रयोग में अपनी असमर्थता बताना तथा तो अश्वस्थामा द्वारा धृष्ट दुम्न की पराजय सात्कीिकी का दुर्योधन कृपाचार्य कृतवर्मा कर्ण और वृष्टसेन इन छह महारथियों को भगा देना फिर अश्वस्थामा द्वारा मालव पौरव और चेद्य देश के युवराज का वध एवं भीम और अश्वस्थामा का घोर युद्ध तथा पांडव सेना का पलायन संजय धनंजय तेजसा उज सुना समावृण संजय कहते राजन भीमसेन को उस अस्त्र से घिरा हुआ देख अर्जुन ने उन्हें उसके तेज का निवारण करने के लिए वारुणास्त्र से ढक दिया नालक्षय तत्कुश्रेण स्मृतम अर्जुन से लघुत्वाच् संभृतवाच तेज स एक तो अर्जुन ने बड़ी फूर्ति की थी दूसरे भीमसेन पर उस अस्त्र के तेज का आवरण था इससे कोई भी देख न सका कि भीमसेन वारुणास्त्र से घिरे हुए हैं द्रोणपुत्र के उस अस्त्र से ढककर आग के भीतर रखी हुई आग के समान प्रतीत होते थे वे ज्वालाओं से इतने घिर गए थे कि उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था यथारात्र ज्योतिष्य स्थागिरी प्रति समापेतु तथा प्रति वसे राजन जैसे रात्रि समाप्त होने के समय सारे ज्योतिर्मय ग्रह नक्षत्र अस्ताचल की ओर चले जाते हैं उसी प्रकार अश्वत्मा के बाढ़ के रथ पर गिरने लगे सही भीमोरथास्यासुत मारित समृता तोड़प त्रेड़ा पावका भवन मान्य नरेश भीमसेन तथा उनके रथ घोड़े और सारथी ये सभी अश्वस्था के अस्त्र से आच्छादित हो आपके लपटों के भीतर आ गए थे यथा समिह दग्ध्वा जगत्कृष्ण सचराचर गन्या तथा जैसे प्रलय कार्य में संवर्तक अग्नि चराचर प्राणियों से संपूर्ण जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीम से चारों ओर उसनेविष्टम तेजो ड्राज्या जैसे सूर्य में अग्नि और अग्नि में सूर्य प्रविष्ट हुए हों उसी प्रकार उस अस्त्र का तेज तेजस्वी भीम पर छा गया था इसलिए पांडु पुत्र पाण्डुपुत्रीन किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे च पाण्डूनाचेतन युधिष्ठर पुरोगा विमुखास्तान महाराथा अर्जुनो वासुदेव तरमाण महादुति भीम अस्त्र भीम से रथ पर छा गया था में कोई होने द्रोणपुत्र प्रबल होता जा रहा था पांडवों की सारी सेना हथियार डालकर भय से डाल कर अचेत हो गई थी और युधिष्ठिर आदि महारथी युद्ध से विभुक हो गए थे यह सब देखकर कर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों वीर बड़ी उतावली के साथ रथ से कूद कर भीम से इनकी ओर दौड़े ततस्त द्रोणपुत्र वहाँ पहुंचकर वे दोनों अत्यंत बलवान वीर द्रोणपुत्र की अस्त्र शक्ति से प्रकट हुई उस आग में घुसकर माया द्वारा उसमें प्रविष्ट हो गए न्यस्त तथस्त नाद्र प्रयोग होगा कृष्ण यो उन दोनों ने अपने हथियार रख दिए थे वारुणास्त्र का प्रयोग किया था तथा वे दोनों कृष्ण अधिक शक्तिशाली थे इसलिए वह अस्त्र जनित अग्नि उन्हें जला न सकी ततर नारायण नर नारायण उबलाद तदनंतर नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्रीकृष्ण ने उस नारायणास्त्र की शांति के लिए भीमसेन को और उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को बलपूर्वक रथ से नीचे खींचा आकृष्ण माण महारव वर्धते वर्षते चैव द्रोड़े स्त्रम सुर्जय खींचे जाते समय कुंती कुमार भीमसेन और भी जोर जोर से घर्जना करने लगे इससे अश्वस्थामा का वह परम दुर्जय घोर अस्त्र और भी बढ़ने लगा तमब्रविद्वासुदेव किमद पाण्डुनंदन वारोपि कौंते यद्युद्धांवर्त यद युद्धे ने यो इमे कौरवनंदना वयमप्यत्र युद्धे मथा चे नरसभा उस समय भगवान श्रीकृष्ण से कहा पाण्डुनंदन कुकुम यह क्या बात है कि तुम मना करने पर भी युद्ध से निवृत्त नहीं हो रहे हो यदि ये कौंत तो कौरवनंदन इस समय युद्ध से ही जीते जा तो हम और ये सभी नरश्रेष्ठ राजा लोग युद्ध ही करते रथेभ्य स्वती स्म सर्वितावका कौनते रथा अपक्रम तो तुम्हारे सभी सैनिक रथ से उतर गए हैं कुंती कुमार अब तुम भी शीघ्र ही रथ से उतरकर युद्ध से अलग हो जाओ एवं उक्त तम कृष्णो रथात भूमि भरते निस्वत यथानगम क्रोधतन रक्तरोचनम ऐसा कहकर श्रीकृष्ण ने क्रोध से लाल आंखें करके सर्प के समान फुपकारते हुए भीमसेन को रथ से भूमि पर उतार उतार लिया यदापकृष्ट शथान्याशित आयुधम भुवे तथो नारायण तत्त तथ सत्रुतापनम जब ये रथ से उतर गए और उससे अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर रखवा दिया गया तब वह शत्रुओं को संताप देने वाला नारायणास्त्र स्वयं प्रशांत हो गया संजय उवाच तस्म प्रशाते विधिना तेरुसहे बुभुर्भु विमला सर्वादिश प्रदिश प्रभुभु तो शिवा वाता प्रशाता मृगपक्षिण संजय कहते राजन उस, उस तेज शांत हो जाने पर दिशाएं और निर्बल हो गई शीतल सुखद वायु चलने लगी पशु पक्षियों का आर्तनाद बंद हो गया तथा उस दुर्जय अस्त्र के शांत होने पर सारे वाहन भी सुखी हो गए व्यपोढ़ चतो घोरे तस्म तेजसी भारत बभव विमो निषापाए धीमान सूर्योदि भारत उद्भयंकर तेज के दूर हो जाने पर बुद्धिमान भीमसेन रात बीतने पर उगे हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे हत से संबल पांडवानाम पांडवानाम हिटत अतभ्युपर मृष्ट तव पुत्र जिघंसया पांडुओं की जो जोशीना मरने से बच गई थी वह उस अस्त्र के शांत हो जाने से पुनः आपके पुत्रों का विनाश करने के लिए हर्ष से खिल उठी जब स्थित प्रतिहते दुर्योधन महाराज उस अस्त्र के प्रतिहत और पांडव सेना के सुव्यवस्थित हो जाने पर दुर्योधन ने द्रोणपुत्र से इस प्रकार कहा अस्वस्थाम पुनः शीघ्र अस्त्र में तत्प्रयोजया अवस्थित शीघ्री इसी अस्त्र का प्रयोग करो क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने वाले पांचाल सैनिक पुनः युद्ध के लिए आकर डट गए हैं तुदीनम अस्वस्था तथोक्तु तव पुत्रेमारी मान्यवर आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वस्थामा ने अत्यंत दीन भाव से उच्छा लेकर राजा से इस प्रकार कहा नदावर्तते राजन न शस्त्र आवृतम प्रयोक्ता रम न संशय राजन न तो यह अस्त्र फिर लौटता है और न इसका दोबारा प्रयोग ही हो सकता है यदि इसका पुनः प्रयोग किया जाए तो यह प्रयोग करने वालों को ही समाप्त कर देगा इसमें नहीं है। देवा अन्यथा प्रयुक्त अन्य विहि संख्य शत्रो जनाश्वर श्रीकृष्ण ने इस अस्त्र के निवारण का उपाय बता दिया है और उसका प्रयोग किया है अन्य आज युद्ध में संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही गया होता पराजयो वा मृत्युर्वा थ्रेयान्मृत्युन्नजय विजिताचारुरव सत्रोत्सर्गाप तो पराजय हो या मृत्यु इसमें मृत्यु ही श्रेष्ठ है पराजय नहीं ये सारे शत्रु हार गए हैं थे हथियार डालकर मुर्दे के समान हो गए थे दुर्योधन आचार्य पुत्र यद्यस्त्र प्रयुजते अन्य गुरुघ्ना बध्यंताम अस्त्र दुर्योधन बोला आचार्य पुत्र तुम तो संपूर्ण अस्त्रवेद्ताओं में श्रेष्ठ हो यदि इस अस्त्र का दो बार प्रयोग नहीं हो सकता तो तुम दूसरे ही अस्त्रों द्वारा इन गुरु घातियों का वध करो तो ये शस्त्र चामसी इक्ष तो ने मुच्चे संक्रुद्धो हि पुंदर तुम्हें तथा तो अमित तेजस्वी भगवान शंकर में ही संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित है यदि तुम मारना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते धत्राटवाच तस्म प्रतिहते द्रोड़ो चोपधिता हन तथा दुर्योधन तो द्रोड़ी किम अकोत् पुनः धृषराट ने पूछा संजय द्रोणाचार्य छल छलपूर्वक मारे गए और नारायणास्त्र भी प्रतिहत हो गया तब दुर्योधन के वैसा कहने पर अश्वस्थामा ने किया फिर क्या किया दृष्टवा पार्थास संग्राम में युद्धा समुपस्थितान नारायणात्र निर्मुक्तान तरत प्रतना मुके क्योंकि उसने देख लिया था कि नारायणात्र से छूटे हुए पांडव संग्राम में युद्ध के लिए उपस्थित हैं और युद्ध के मुहाने पर विचर रहे हैं संजय वाच जानन के सिंह की, पताका में की पूछ का चिन्ह बना हुआ था उसने पिता के मारे जाने की घटना का स्मरण करके कुपित हो भय छोड़कर धृष्टुम्न पर धावा किया अभिद्रुतः सत्या छुद्रका पंचभि वे निकट जाकर अस्वस्थामारे। को पहले छुद्रक नाम वाले 20 बाण फिर अत्यंत वेग से पांच बाणों का प्रहार करके उन्हें घायल कर दिया धृष्ट प्रज्वल द्रोणपुत्र त्रिष्टया तुम राजर धृष्टुम्न ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी द्रोण पुत्र को बाणों से, राला। है से फिर पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले बाणों से उसके सारथी को और चार तीखे सायकों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया विद्धा, विद्धा लोक प्राणि महारणे धृष्टुम्न अस्वस्थाम को बिंद बिन्द कर पृथ्वी को कपाते हुए से गरज रहे थे मानो उस समय महासमर में वे संपूर्ण जगत के प्राण ले रहे हो पार्श तस्तु तो बली राजय द्रोणमेवा विद्राव मृत्युना राजन बलवान अस्त्रवेत्ता तथा दृढ़ निश्चय वाले धृष्टुम्न ने मृत्यु को ही युद्ध से लौटने कि अवधि निश्चित करके द्रोण पुत्र पर ही धावा किया तथोपाह द्रोणपुत्र पांचाल तत्पश्चात अमे आत्मल से संपन्न रथियों में श्रेष्ठ पांचाल पुत्र धृष्ठुमरे अस्वस्थाम के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तम द्रोड़ी समातयात्र चैनम दस भी पितुम अपने पिता के वध का बारंबार स्मरण करते हुए ने भी में कुपित को पांचाल इसके सिवा अच्छी तरह छोड़े हुए दो छूरों से पांचाल राजकुमार के ध्वन और धनुष को काटकर अस्वस्थता माने दूसरे बाणों द्वारा उन्हें भलीभांति पीड़ित किया यस्व सूतरथम चयनम तस्य महा हे तस्टरा सर्वान्द्रपाद्रव अक्षर इतना ही नहीं द्रोणपुत्रे उस युद्ध महायुद्ध में धृष्टुम्न को घोड़े सार्थी तथा तो रथ भी वंचित कर दिया साथ ही कुपित हो उनके सारे सेवकों को भी बाणव से मार मार कर खदेड़ना शुरू किया तथा तो प्रद्रुवे सैन्यम पांचालाना शाम पते च परमहता प्रजानाध तदनंतर पांचानों की सेना भ्रांत एवं आर्त होकर भाग चली उसके सैनिक एक दूसरे को देखते नहीं थे धृष्टवा रथम प्रति योद्धाओं को युद्ध से विमुख और धृट धुम्ड को बाणों से पीड़ित देख सात्विकी ने तुरंत अपना रथ अस्वस्थाम के रथ की ओर बढ़ाया अष्टभिन्साण अस्वस्थमाद विशत्या पुनराहते ना रूपरमर्शन विब्याध चथा सूतम चतुर्विश चतुर धनुजम च उन्होंने आठ पैने बाणों से अश्वस्थामा को चोट पहुँचाई तत्पच्चात अमरस में भरे हुए सात्विकी ने भाँच भाति, भाति के बीस बाणों द्वारा द्रोणपुत्र को पुनः घायल करके उसके सारथी को भी बिन्द डाला और पूर्ण रूप से सावधान हो एक सिद्ध योद्धा की भांति उन्होंने चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल करके ध्वज और धनुष को भी काट दिया सा स्वच्चापी रेमा परिष्कृत हृदय दिव्यादरें त्रिशता इसके बाद घोड़ों सहित उसके स्वर्णभूषित रथ को छिन्न भिन्न कर डाला और सम्रांगण में तीस बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई एवं सपीड़ो तो राजन स्पृशाम महाबल सरजारय परिवृत कर्तव्य नुपद्यत राजन इस प्रकार बाणों के जाल से घिर पीड़ित हुए महाबली को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था एवं गते गुरु तो पुत्र के ऐसी अवस्था हो जाने पर आपके महारथी पुत्र दुर्योधन ने कृपाचार्य और कर्ण आदि के साथ आकर सात्विकी को बाणों से ढक दिया दुर्योधन थ दसवी कर्ण पंचाशा तर दुस्साहसन शतन इव वृषसेन से सप्तमी सात्विक शरयि दुर्योधन ने बीस शरद्वान के पुत्र के ने तीन कृतवर्मा ने दस कर्ण पचा, ने पचास दुस्साहसन ने सौ तथा वृषसेन ने सात पहने बाड़ों द्वारा शीघ्र ही सब ओर से सात्विकी को घायल कर दिया ततः सातकी राजन सर्वाद महारथान विरथान विमुखा छड़े दैवा कर राजन तब सातकी ने भी उन सभी महारथियों को छड़ भर में रथहीन एवं युद्ध से विमुख कर दिया अस्वस्थाम संप्राप्य चेतना भरत चिंतया को जब चेत हुआ तब दुख से आतुर हो बारंबार लंबे सांस खींचता हुआ कुछ देर तक चिंता में डूबा रहा अथोरथान्तर त्रोणी समारू पर फिर दूसरे रथ पर हो शत्रुतापन अस्वस्थ मारे कई सौ बाणों की वर्षा करके सात्विकी को आगे बढ़ने से रोक दिया तमापतन तम संप्रेक्ष भारत सुतमृ विमुखम च पुनच्चक्रे महाराथ रणभूमि में द्रोणपुत्र को अपनी ओर आते देख महारथी सात्त्विकी ने उसे पुनरथहीन एवं युद्ध से विमुक्त कर दिया ततस्ते पांडवाराजन दृष्टि सात्विकी विक्रम थान चक्रो था सिंह राजन सातिकी का यह पराक्रम देख पांडव बड़े जोर जोर से शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे एवं जगान महारतान इस प्रकार उसे रथीन करके सत्य पराक्रमी सातिकी ने वृषसेन की सेना के तीन हजार विशाल रथों को नष्ट कर दिया आयुतम दंत नाम शारधम कृपसान स नाम की सेना के पंद्रह उन्होंने मार सात तद्वत्याम महाराज का पराक्रमी अस्वस्थामा रथ पर आरूढ़ हो सातिकी पर क्रोध करके उनका वध करने की छाते आगे बढ़ा पुनः ने क्रूर पुना को फिर ने अत्यंत तीखे बाणों द्वारा उसे बारंबार विर्ण किया सोच विद्यो मह स्वांग्रोण वाक्य धान ने नाना प्रकार के चिन्हों वाले बाणों द्वारा महाधनुश्वस्थामा को अत्यंत घायल कर दिया तब उसने अमरस में भरकर उनसे हंसते हुए कहा सैन्यभ्युपत्चार्य घृस्तमात्मान श्रीपौत्र मैं जानता हूं आचार्य घाती धृष्ट ध्रम के प्रति तुम्हारा विशेष सहयोग एवं पक्षपात है परंतु मेरे चंगुर में फे हुए इस धृष्ट को और अपने को भी तुम बचा नहीं सकोगे नाहं सपे सर्व पंचा यदि शांति महम लबे मैं सत्य और तपस्या की सौगंध खाकर कहता हूँ संपूर्ण पांचालों का वध किए बिना मुझे कदापि शांति नहीं मिलेगी यदल पांडव आनाम विष्णुनाम पी यदल के तम सर्वमे वे, वे हरी सोमकान पांडवों और विष्णुवंशियों के पास जितना भी बल है वह सब यहीं लगा दो तो भी सोमुको का संहार कर डालूंगा एवं कर उक्ता कराभतिण तम सरोतम व्यास्यतंथाव्रते द्रौड़िर्भद्रम बृद्ध यथा हरी ऐसा कहकर द्रोण कुमार अश्वस्थामा ने सात्विकी पर सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी तथा अत्यंत तीखा उत्तम बाढ़ छोड़ दिया मानो इंद्र ने वृद्धा पर भद्र का प्रहार किया हो सतम निर्भिध्य तेना सरम विभिताभाम वसुधाम भत्वा स्वतरग उसका चलाया हुआ वह बाढ़ के शरीर को कवच सहित विदिर्ण करके पृथ्वी को चरिता हुआ उसके भीतर उस हुआ उस, उसके भीतर उसी प्रकार घुस गया जैसे फुपकारता हुआ सर्प बिल में समा जाता है सान कवच सूर तो विमुंच सहसरम चापम भूरी वृण परिसन रुधिर तप्त सिक्च रथोपस्थ उपावि तथेटापहित्रोणपुत्राद सांतरम कम छिन्न भिन्न हो जाने से सूर्य सातकी अंकुशों की मार खाई हुए हाथी के समान व्यथित हो उठे उनके घावों से अधिक रक्त बह रहा था वे शिथिल एवं खून से लतपथ हो धनु छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए तब सारथी तुरंत ही उन्हें द्रोणपुत्र के पास से दूसरे रथी के पास हटा ले गया अथान्य पुखे न सरेना नव आजघाना मध्य धृष्ट धुम डप तदनंतर शत्रु को संताप देने वाले अश्वत्थामा ने सुंदर एवं झुके हुई गाठ वाले दूसरे बाढ़ से धृट धुम्न की दोनों भौ, के बीच में गहरा आघात किया सर्विद्धात चा पीड़िता सहाय चुतम पंचाल राजकुमार धृट धुम्न पहले ही बहुत घायल हो था फिर पीछे भी अत्यंत पीड़ित हो रथ की बैठक में धम्म से बैठ गया और ध्वजा पर अपने शरीर को टिका दिया तम नागम सिंघे राष्ट्रवाजित तो राजन जैसे को है इसी को है प्रकार के पंचों से पीड़ित देखकर पांडव पक्ष से पाँच सूरवीर महारथी वेग से वहां वहाँ की युवराज सुदर्शन उनके नाम इस प्रकार है किरीटधारी अर्जुन भीमसेन पौरव वृद्ध छत्र छेदेश युवराज तथा मालव माली सुदर्शन एत हाकतागृहित हा असरासना वीरम द्रोणाइदम वीरा सर्वतन इन सब वीरों ने हाहाकार करते हुए हाथ में धनुष लेकर वीर अश्वस्थामा को चारों ओर से घेर लिया पदेयथा गुरुपुत्र पहाड़ अभ्यम सर्वत उन सावधान ऋतियों ने बीसवें पग पर अमृषशील गुरुपुत्र को पा लिया और सब ओर से पांच पांच बहाड़ों द्वारा एक साथ ही उस पर चोट की आशिषा भेर विंसत्या पंचभिस्तुषितिशरिय चिच्छेद युगपदम द्रोणी पंच विंशत सा तब द्रोण कुमार ने विषैले सर्पों के समान पचीस तीखे बाणों द्वारा एक साथ ही उनके पच्चीसों बाणों को काट डाला सप्तुस्त पड़े पौरव द्रोणिधे तालवम त्रिभिरे के दार्थम दा सिकोधर इसके बाद द्रोणपुत्र ने सात तीखे बाणों से पौरव को पीड़ित कर दिया फिर तीन बाणों से मालव नरेश को एक से अर्जुन को और छह बाणों द्वारा भीम से इनको घायल कर दिया युगप राजन, राजन तत्पश्चात उन सब महारथियों ने एक साथ और अलग अलग भी शिला पर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले बाणों द्वारा द्रोण कुमार को घायल करना आरंभ किया युवराज सी सत्या द्रोणमिव्या पंचस् पुनरष्टा तथा सर्वे सर्व के युवराज ने बीस अर्जुन ने आठ तथा अन्य सब लोगों ने तीन तीन बाणों द्वारा पुत्र को बिन्द डाला तथोर्जुनम थडभि जघान द्रोड़ा निर्दी भी वासुदेवं भीमं दशारधव राज चतुर्भि पौरव चर द्रोणपुत्र ने छह से अर्जुन को दस बाणों द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को पांच से भीम को चार से के युवराज को तथा दो दो बाणों द्वारा क्रमश मालव नरेश तथा पौरव को घायल कर दिया दियात विध्वाद्वाभ्या दनाद। इतना ही नहीं सारथी को धर्ष धर्ष को तथा उनके और ध्वज दो बाणों से कर बारों की वर्षा द्वारा अर्जुन को घायल करके अश्वस्था ने घोर सिंहनाथ किया तस्यासे तस्तार तस्वस्ता द्रोड़ेतरा पृष्ठत धराब प्रदि भुन घोरूपै द्रोण कुमार उन धार, धार वाले तीखे बाणों को आगे और पीछे भी चला रहा था उनके उन भयानक बाणों से पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष दिशाएँ और विधिशाएँ भी आच्छादित हो गई थी आसन्न से स्वरतम तिव्रतेजा सुध सन्स्य केतु प्रकाश भुज सिरहचेन्द्र समानवीर त्रिवेन्द्र युगपत संच कर उस युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी एवं प्रचंड तेजस्वी अश्वस्थामा ने अपने रथ के निकट आई हुई मालवराज सुदर्शन की इंद्र के तुल्य प्रकाशित होने वाली दोनों भुजाओं तथा मस्तक को तीन भाणों द्वारा एक साथ ही काट डाला सपौरव रथ सत्या निहत्य रथम तिल था चई चिच बाहुन चंदना तो भल्ले न कायाचिर उच्च करता फिर उसने पौरों को रथ शक्ति से घायल करके अपने बाणों द्वारा उनके रथ के तिल के बराबर बराबर टुकड़े कर डाले और सुंदन चंदन चर्चित उनकी दोनों भुजाओं को काट कर एक भल्ल के द्वारा उनके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया युवानम इंदि वरदाम अवर्णम छेदी प्रभु युवराजम प्रसह्य वाणे त्वरा वन ग्निकल्पा प्राधान मृतवे शास्त्रूतम तत्पश्चात शीघ्रता करने वाले अश्वस्थामा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा नील कमल की माला के समान कांति वाले नव युवक चेतदेशी युवराज को हठपूर्वक घायल करके उन्हें घोड़ों और सारसी सहित मौत के हवाले कर दिया मालवम पौरव चैवा चेदपम दृष्टि नि द्रोणपुत्रे पाण्डव भीमसे नो महाबाहू महाबाहु महा यद पर मालव नरे सुदर्शन पुरदेश के अधिपति वृद्ध छत्र तथा चेतदेश के युवराज को अपनी आँखों के सामने द्रोणपुत्र के हाथ से मारा गया पांडुकुमार महाबा भीमसेन को बड़ा भारी क्रोध हुआ तथा संक्रुद्धा तो परम फिर शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए विषधर्पर्पो के समान सैकड़ों तीखे बाड़ों द्वारा सम्रांगण में दौड़पुत्र अस्पथामों को आच्छादित कर दिया तथ महातेजातम विभ्याद बाड़े बाण भीमसेमर तब महातेजस्वी अमरशील द्रोण कुमार ने उस बाण वर्षा को नष्ट करके भीमसेन को पहने बाणों से बिंद डाला तथा महाबा द्रोण युद्धि महाबल सुरप्रेर धनुष्ठ पत्र यह देख महाबली महाभाव भीमसेन ने युद्धस्तर में एक क्षुरप्र से अश्वत्थामा का धनुष काटकर पंख द्वार पंखदार बाढ़ से उसको भी घायल कर दिया तदपाश्य धनुछिन्नम द्रोण पुत्रो महामरा भीमं अन्यतम पत्रभी इसके बाद महामृत द्रोणपुत्र ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा धनुष ले लिया और भीमसेन को अनेक बाँट बाँेद्रोड़ी तो भीम समाक्रांत महाबरऊ अवरसता माँ और भीमसेन दोनों वीर महान बलवान एवं पराक्रमी थे वे समरभूमि में वर्षा करने वाले दो बादलों के समान परस्पर बाणों की बौछार करने लगे भीम नाम अंकिता बाणाह शिला द्रोणिम संचाद या बासुर घनो घायु भास्करम जैसे मेघों की घटाएँ सूर्य को ढक लेती है उसी प्रकार भीमसेन के नाम से अंकित और शांत पर चढ़ा कर तेज किए हुए सुनहरी पाख वाले बाणों ने द्रोणपुत्र को आच्छादित कर दिया तथा इवद्रोड़ इंद्रमुक्त भीमा सन्नत पर्व भी अवाक्रम सर शतश त्र इसी तरह अश्वत्थाम के छोड़े हुए झुकी हुई गाठ वाले लाखों बाणों से भीमसेन भी तत्काल ढक गए साक्षाद्यम सम द्रोड़ी नारायण साली नथे ना महाराज तद्भुत विवाह भगवत महाराज संग्राम में शोभा पाने वाले अश्वस्था के द्वारा समरभूमि में ढके जाने पर भी भीमसेन को तनिक भी व्यथा नहीं हुई वह अद्भुत सी बात थी तथोपिपो महाबात स्वर विभूषिता संप्रीषीद यमदंडभाषिता तदनंतर महाबाभू भीमसेन ने स्वर्णभूषित एवं यमदंड के समान भयंकर दस्ती के नाराज अस्व थामा पर चलाए तेजत्रुदय समाध्य द्रोणपुत्र महारिष निर्विध्य उपन्न कहा माननीय नरेश जैसे सर्प तुरंत ही बागी में घुस जाते हैं उसी प्रकार वे बाण द्रोणपुत्र के गले की हसली को छेद कर भीतर समा गई सो शोतविदृतम द्रौड़ी पांडव महात्मना ध्वजेष्टिम सामसाद नभीलिय लोचने महात्मा पुत्र के बाणु से अत्यंत घायल हुए स्वस्थ मान ध्वजदंडमकर नेत्रबंद कर नेत्र बंद कर लिए स मुहूर्ता पुनः संज्ञा लब्धा द्रौीन नराधिप क्रोधम परम मातस्थौ समुद्र नरेश्वर दो ही घड़ी में पुनः सचेत हो खून से लथपथ हुए अश्वस्थामा ने उस सम्रांगण में अत्यंत क्रोध प्रकट किया दृढ़म सोभी हतस्ते न पांडवे न महात्मना वेगम चक्रे महाबावु भीमसेन रथम प्रति महामना पांडुपुत्र ने उसे गहरी चोट पहुँचाई थी अतः तो महाबाऊ अश्वत्थामा ने भीमसेन के रथ पर ही बड़े वेग से आक्रमण किया तथा तो तो आकर्ण पुनर्णा राम सरा राम तो मासी भारत, भारत धनुष को कांत तक खींचकर प्रचंड तेज से युक्त और विषयले सर्पों के समान भयंकर सौ पर चलाए भी समरसला तस्वीर चिंतन पांडव युद्ध के स्प्रिहा रखने वाले पांडव भीमसेन भी उसके इस पराक्रम की कोई परवाह न करते तुरंत ही उस पर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी तथा महाराज चिताजा डिडवी सर महाराज तब अस्वस्था माने कुपित हो बाणों द्वारा भीम से इनके धनुष को काटकर उन पांडव पुत्र की छाती में पैने बाणों का प्रहार किया तुरा भीमसेनोमर्षण द्रोणिम पंच बिराहे तब अमर्ष में भरे हुए भीमसेन ने दूसरा धनुष लेकर युद्धस्थल में पांच पैने बाणों से द्रोणपुत्र को घायल कर दिया जे मुहताव्यु घर मे तवसरो प्रवृष अन्योन्या क्रोध ताम्राक्षा दिया वे दोनों क्रोध से लाल आंखें करके बरसात के दो बादलों के समान बाढ़ समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को आच्छादित करने लगे तलशब्दय तथो घोर त्रास परस्परम अयुतामस संलब्धौ कृत क्रत प्रति कृत छिड़ फिर ताल ठोकने की भयंकर आवाज से परस्पर त्रास उत्पन्न करते हुए वे, वे दोनों योद्धा बड़े रोष से युद्ध करने लगे दोनों ही एक दूसरे के प्रहार का प्रतिकार करना चाहते थे ततो विस्फार सुमहतापम विभूषित भीम प्रैक्षत सा द्रौड़ी ही तत्प सुवर्णभूषित विशाल धनुष को खींचकर निकट से बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन की ओर अस्वस्थामा ने देखा वह शरद ऋतु के मध्यान काल में प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहा था आदिदान सन्दान से चाहु विकर्ष तो मुंतरजना वह कब बाण लेता कब उन्हें धनुष पर रखता कब प्रत्य खींचता और कब उन्हें छोड़ता था तथा इन कार्यों में कितना अंतर पड़ता था यह सब योद्धा लोग देख नहीं पाते थे अलातचक्रप्रथम तस्म्डलमायुधम द्रोड़े राहाराज बाढ़ जता तथा महाराज बाण छोड़ते समय अश्वस्थामा का धनुष अलात चक्र के समान मंडला कर दिखाई देता था आकाशे प्रत्यद्यंतभा उसके धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण आकाश में टिड्डे दलों के समान दिखाई देते थे तेतु द्रोड़ी विर्मुक्ता अजा मन्वक्र यंता घोरा भीमरथम प्रति अश्वत्था के छोड़े हुए स्वर्णभूषित भयंकर बाण भीमसेन के रथ पर लगातार गिरने लगे तत्रदुत अपश्याम भीमसेन सेक्रम बलमी प्रभाव च व्यवसाय च भारत भारत वहाँ हम लोगों ने भीम से इनका अद्भुत पराक्रम बल बलवीर् प्रभाव और व्यवसाय देखा तम त मेघादी उद्भूता जलवृष्टि महाघोरा तपात इव चिंतन दोणपुत्र बध भीम भी पराक्रम अमुच चाडी का। वर्षा काल में मेघ से से होने वाली से होने वाली वाली अत्यंत घोर के के समान चारों ओर पर विचार करते हुए भयंकर पराक्रमी ने के वध के की की इच्छा और वे बरसात के बादलों के समान बाणों की बोछार करने लगे तद्रुक्म धनुरम महारणे विक्र परम उस महासमर में सोने की पीठ वाला भीमसेन का भयंकर धनुष जब खींचा जाता था तब दूसरे इंद्र धनुष के समान प्रतीत होता था संचाद समरे द्रोणि रणभूमि में अधिक शोभा पाने वाले द्रोण कुमार अस्पतामा को आच्छादित करते हुए सैकड़ों और हजारों बाढ़ भीमसेन भीमसेन के धनुष से, से प्रकट हो रहे थे तय वायुरप्य राजनी नरेश इस प्रकार बाढ़ समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों के बीच से निकल जाने में वायु भी असमर्थ हो, हो गई थी तथा द्रौ महाराज सरान हेमा विभूषितान् तैल धोता रात तदंतर अस्वस्था माने भीमसेन के वध की इच्छा से तेल में साफ किए हुए स्वच्छ अग्रभाग वाले बहुत से स्वर्णभूषित बाण चलाए तान अंतरिक्ष त्रिधय विशेष तीर्थ परंतु भीमसेन ने अपनी विशेषता स्थापित करते हुए अपने बाणों द्वारा आकाश में ही उनके और द्रोणपुत्र से कहा खड़ा रह खड़ा रह पुनश्चर्वणरा पांडव बलवान क्रद्धो द्रोढ़ुत्र फिर कुपित हुए पांडपुत्र बलवान भीमसेन ने द्रोणपुत्र के वध की इच्छा थे उसके ऊपर पुनः घोर एवं उग्र बान वर्षा प्रारंभ कर दी तथो समाया त्रृणम थर्वृष्टि निवार्यता महास्त्रवेन अस्त्रवेता अपने अस्त्रों की माया से वर्षा का करके से इनका डाला साथ ही क्रोध में भर कर उसने युद्ध स्तन में बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्हें छत विक्षत कर दिया सचिन्त बलवान सुधारुणम वेगेना विद्य चिक्षेप द्रोणपुत्र संप्रति नंद कट जाने पर बलवान भीमसेन ने द्रोणपुत्र के रथ पर एक भयंकर रथ शक्ति बड़े वेग से घुमाकर फेंके तमा पत सहसा माहौल का समान सहसा हाथों की समरभूम में तीखे बाड़ों से काट डाला ए तस्मिन अंतरे भी मोदा द्रोड़िम विधि कही इसमें बाढ़ उम्र को तरह इसी बीच में मुस्कुराते हुए भीमसे एक अनेक बाणों से द्रोण पुत्र को डाला। ततो महाराज, महाराज तब मा ने झुके ही गाठ वाले बाण भीम से भीमसेन के सारची का ललाट छेद दिया द्रोणपुत्र व्यामोह हम्म मंगम्राजन रश्मिजह बाजा राजलवान द्रोणपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किया हुआ सारथि घोड़ों की, की बागो छोड़कर मूर्छित हो गया तथो स्वाहा अपराध वस्तु मोहित रथसारथौ भीमथे नृतराजेन्द्र राजेंद्र सारथी के मूर्छित हो जाने पर भीमसेन के घोड़े संपूर्ण धनुधरों के देखते देखते तुरंत वहां से भाग चले तम दृष्टा प्रद्रुत सही हम अपना दम प्रमुदित शख बृहंत अपराजि भागे वे घोड़े भीमसेन को सम्रांगण से इनको दूर हटा ले गए यह देखकर विजय वीर अश्वस्था ने अत्यंत प्रसन्न हो अपना विशाल शंख बजाया तथा सर्वेत पंचाराम भीम सेना पांडव धृट दुम न्यपा भीता प्रा संब पांडुपुत्र भीमसेन और समस्त पांचाल भयभी तो धृट का रथ छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए तान प्रभ नोड़ी पृष्ठ से पांडव सेना को खदेड़ते हुए अश्वस्थामा ने बड़े वेग से पीछा किया ते व्यमान सम्रे द्रोण पुत्र पार्थि दूड़ पुत्र अभियात राजन दिशा सर्वाच भेज रहे राजन सम्रांगण में द्रोण पुत्र के द्वारा मारे जाते हुए समस्त राजाओं ने उसके भय से भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली इतिश्री महाभारत द्रोण पर्वी नारायणास्त्रमोक्ष पर्वणस्वस्थाम पराक्रम द्विशतमो अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्रमोक्ष पर्व में अश्वस्थामा का पराक्रम विषयक दो वा अध्याय पूरा हुआ